ईसाभाष्योपनिषद शांकर भाष्य व्यक्त और अव्यक्त उपासना के फल अजनो भयो अजनोभपासन समुच्चय कारणम अवयव फलभेद आह अब उन दोनों उपासनाओं के समुच्चय का कारण रूप जो उन दोनों के फलों का भेद है उसका वर्णन किया जाता है अन्य भवाद अन्दा संभवात ये सुर धीराणाम ये दस्तद्य चक्ष कार्य ब्रह्म की उपासना से और ही फल बतलाया गया है तथा अव्यक्तोपासना से और ही फल बतलाया है ऐसा हमने बुद्धिमानों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की थी अन्य पृथ्वे बाहु फलम संभवात्मभूत कार्यब्रह्मोपासना दक्षिणमाइश्वर्यक्षण व्याख्यातवतर्थ तथा चाह्यहुसंभवाद असंभूते अव्याकृता अव्याकृतनादुक्त अंधतम प्रवशती प्रकृतिलय चौराणिकतुश्रूम धीराण वचन ये नस्तद नचचक्षिरे व्याकृता पाशन फलम वंत इत्यर्थः संभूति अर्थात कार्य ब्रह्म की उपासना से प्राप्त होने वाला अणिमादि रूप और ही फल बतलाया अर्थात बखान किया है तथा असंभूति यानी अव्याकृत से अर्थात अव्याकृत प्रकृति की उपासना से और ही फल फल बतलाया है जिसे पहले अंधतम प्रविशति आदि वाक्य से कह चुके हैं तथा तो पौराणिक लोग जिसे प्रकृतिलय कहते हैं ऐसा हमने धीरों अर्थात बुद्धिमानों का कथन सुना है जिन्होंने हमसे उनका वर्णन किया था अर्थात व्यक्त और अव्यक्त उपासनाओं के फल का व्याख्यान किया था यत एवत समुच्चय संभुत्य संभुत्युपासनेजोर्युक्त एवैक पुरुषार्थ तवाचेत्याह क्योंकि ऐसा है इसलिए संभूति और असंभूति की उपासनाओं का समुच्चय उचित ही है इसके सिवा एक मूलक होने से भी उनका समुच्चय होना ठीक है यही आगे कहते हैं संभूतिम च विनाशम च यद्भेदो भयम स विनाशेन मृद्युम तिर समुत्यामृतमश्नुथे जो असम्भूति और कार्य ब्रह्म इन दोनों को साँस साँस जानता है वह कार्य ब्रह्म की उपासना से मृत्यु को पार करके असंभूति के द्वारा प्रकृति लय रूप अमृत प्राप्त कर लेता है संभूति च विनाश यस्तदोभ विनाशोधर्मो यस कार्य से धर्मि अभेदे न उच्यते विनाशी तेनासने अधर्म कामादि दोषजातम् च मृत्युम थी हिरण्य गर्भोपासनेप्ति प्राप्ति फलम तेनातीसंभत अभ्यापासनया अमृत प्रकृतिलय लक्षणमश्नुते जो पुरुष असंभुति और विनाश इन दोनों की उपासना के समुच्चय को जानता है वह जिसके कार्य का धर्म विनाश है और उस धर्मी से अभेद होने के कारण जो स्वयं भी विनाश कहा जाता है उस विनाश से अर्थात उसकी उपासना से अधर्म तथा कामना आदि दोषों से उत्पन्न हुए अनैश्वर्य रूप मृत्यु को पार करके हिरण्य गर्भ की उपासना से अणिमादी ऐश्वर्य की प्राप्ति रूप फल ही मिलता है अतः उससे अनैश्वर्य आदि मृत्यु को पार करके असम्भूति अव्यक्तोपासना से प्रकृति लय रूप अमृत प्राप्त कर लेता है संभूतिम च विनाशम च एवर्णलोपन निर्देशों द्रष्ट्य प्रकृति लय फल श्रुत अनुरोधाद च विनाशम च इस पद समूह में प्रकृति लय रूप फल बतलाने वाली श्रुति के अनुरोध से अवर्ण के लोप पूर्वक निर्देश हुआ समझना चाहिए अर्थात असंभूति को ही संभूति कहा है ऐसा जानना चाहिए उपासक मार्ग याचना उपासकी मगयाचना वित्त विसाध्यम फलम शास्त्र प्रकृति लयांतम अतः शास्त्रण प्रकृतिल अत पर पूर्वोक आत्म वाद्धानतवात्म भाव एवं थर्वना फलम एवं दिव प्रवृत्तिवृत्तिलक्षण वेदार प्रकाशिता त्र प्रवृत्तिलक्षण से वेदार्स विधि प्रतिषेधलक्षण से कृष्ण से प्रकाशने प्रवर्ग्त ब्राह्मण मुपयुक्त नृवृत्तिलक्षण से वेदार प्रकाशने तर्धदारण्यकुपयुक्त शास्त्र के बतलाए हुए प्रकृति लय पर्यंत समस्त फल गौ भूमि और स्वर्ण आदि मानुष संपत्ति तथा देवता ज्ञान रूप भी दैवी संपत्ति से संपन्न होने वाले हैं जहाँ तक संसार की गति है इससे आगे पहले आत्मय विधानतः इस सातवें मंत्र में बतलाया हुआ संपूर्ण ऐसाओं के त्याग रूप संन्यास का फल सर्वात्म भाव ही है इस प्रकार यहाँ प्रवृत्ति निवृत्ति रूप दो प्रकार का वेदार्थ प्रकाशित किया है उनमें विधि प्रतिषेध रूप सम्पूर्ण प्रवृत्ति लक्षण वेदार्थ का प्रकाश करने में प्रवर्ग्या पर्यंत ब्राह्मण भाग उपयोगी है तथा लक्षण वेदार्थ को अभिव्यक्त करने में इससे आगे भेदार का उपयोग किया जाता है तत्र त्र निषेका शंकर्म कुरजीविषेद विद्या सह पर्रह्म विषयया तदुकाम चा विद्या चाविद्याद्देदो भयस अविद्यामृत तृत्वा विद्यामृतमश्नुते उनमें जो पुरुष गर्भाधान से लेकर मरण पर्यत कर्म करते हुए ही जीवित रहना चाहता है उसे अब परब्रह्म विषयक विद्या के साथ ही जीवित रहना चाहिए जैसा कि कहा है विद्या और अविद्या दोनों को साथ साथ जानता है वह अविद्या अर्थात कर्म से मृत्यु को पार करके विद्या अर्थात देवता ज्ञान से अमृत प्राप्त कर लेता है तथा कैन मार्गेण मृतत्व मशनुता तद्यत आदित्यो तद तत्सत्यमच स आदि ये संडले पुषो यक्षिणे अक्षद उभ सत्यम ब्रह्मोपासीनों यथोक्कर्मक ये प्राप्ति सत्यात्म आत्मन प्राप्तिद्वार याचते हिरण्य पात्रेन अब अमृतत्व किस मार्ग से प्राप्त हो करता है तो बतलाते हैं वह जो सत्य है वही यह आदित्य है जो इस आदित्य मंडल में पुरुष है तथा जो पुरुष दक्षिण नेत्र में है वे दोनों ही सत्य हैं जो उस ब्रह्म की उपासना करने वाला और शास्त्रोक्त कर्म करने वाला है वह अंतकाल उपस्थित होने पर इस आदित्य मंडलस्थ आत्मा से हिरण्यमय न पात्रेण इस मंत्र के द्वारा इस प्रकार आत्म प्राप्ति के द्वार की याचना करता है हिणमय न पात्रे न सत्यम मुखम तत्व पूषण न पावृणु सत्य धर्म दृष्ट आदित्यमंडलस्थ ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है हे पूषण मुझे सत्य धर्म को आत्मा की उपलब्धि कराने के लिए तू उसे उगाड़ दे हिणमय में हम हिण्म ज्योतिर्मयमीत पात्रेण भूतेन अन सत्यधिमंडलस्थमणोपिहित आच्छादी मुखम द्वारम तत्व हे पूसन सत्यस्य उपासनास सत्यम धर्म यस्य मम सोहम सत्य धर्म तस्मि मह्यम अथवा यहाूत्य धर्मस्याुष्ठानधि दृष्टये तो सत्यात्मन उपलब्धये जो सोने का साहो उसे हिरण्य कहते हैं अर्थात जो ज्योतिर्मय है उस ढकने रूप पात्र से ही आदित्य मंडल में स्थित सत्य अर्थात ब्रह्म का मुख द्वार छिपा हुआ है ये पूषण सत्य को उपासना करने के कारण जिसका सत्य ही धर्म है ऐसा मैं सत्य धर्मा हूँ उस मेरे प्रति अथवा यथार्थ धर्म का अनुष्ठान करने वाले मेरे प्रति दृष्टि अर्थात अपने सत्य स्वरूप की उपलब्धि के लिए तू उसे उघार दे उस पात्र को सामने से हटा दे देसन् यम सूर्य प्राजापत्य व्योहरस्म समूह तेजो यत्म कल्याणतम तत्ते पशा योषा बसौ पुरुष सोहमस्मी हे जगत पोषक सूर्य हे एकाकी गमन करने वाले हे यम अर्थात संसार का नियमन करने वाले हे सूर्य अर्थात प्राण और रस का शोषण करने वाले हे प्रजापति नंदन तू अपनी किरणों को हटा ले अर्थात अपने तेज को समेट ले तेरा जो अतिशय कल्याणमय रूप है उसे मैं देखता हूँ यह जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष है वह मैं हूँ हे पूषण जगत पोषणात्छा रविस्तथई का एव रिश, गच्छति रिशति गेकर्षि हे एकर्षे तथा सर्व संयमना हे यम तथा रश्मीना प्राण स्वीकना सूर्यः हे सूर्य प्रजापते अपत्यम प्राजापत्य हे प्रजापत व्योह विगमय रश्मन समूह एकीकुरु उपसंहते तेजस्तापकम ज्योति ही हे पूषण जगत का पोषण करने के कारण सूर्य पूषा है वह अकेला ही चलता है इसीलिए एकर्ष है ये हे एकर्ष सबका नियमन करने के कारण यम है हे यम किरण प्राण और रसों को स्वीकार करने के कारण सूर्य है हे सूर्य प्रजापति का पुत्र होने से प्राजापत्य है हे प्राजापत्य अपने किरणों को दूर कर अपने तेज यानी संतप्त करने वाली ज्योति को पुंजीभूत एकत्रित अर्थात शांत कर अर्थ श्रातकर् ये तव रणतमतोभनम तत्ते तवात्म प्रसाद पशा किंचाहं न तो ताम भृत्यवद्धाचे योसावादी मंडलस्थो व्यावय पुषा पुषात्वा पूर्ण वातेन वाने प्राण प्राणबुद्ध्यात्मना जगत समस्तमिति पुरुष पुरी सैनाद्वा पुरुष सोहमस्मी भवामी तेरा जो अत्यंत कल्याणमय अर्थात परम सुंदर स्वरूप है उसे तुम आत्मा की कृपा से मैं देखता हूँ तथा यह बात मैं तुझसे सेवक के समान याचना नहीं करता क्योंकि यह जो व्याहृति रूप अंगों वाला तस्य भू रिशि भू बाहु सूरती प्रतिष्ठा अर्थात उसका भूह यह सिर है भूव यह भुजाएँ हैं तथा सुअ यह प्रतिष्ठा चरण है आदित्य मंडलस्थ पुरुष है जो पुरस्कार होने से अथवा जो प्राण और बुद्धि रूप से समस्त जगत को पूर्ण किए हुए हैं या जो शरीर रूप पूर्व में शहन करने के कारण पुरुष हैं वह मैं ही हूँ मरणोन्मुख उपासक की प्रार्थना वायु वायुरलिलम अमृतम अथेदम भस्मातम शरीरम ओम क्रतो स्मरक कृतम स्मरक क्र तो स्मरक कृतम स्मरम अब मेरा प्राण सर्वात्मक वायु रूप सुत्रात्मा को प्राप्त हो और यह शरीर भस्म शेष हो जाए हे मेरे संकल्पात्मक मन अब तू स्मरण कर, कर, कर अपने किए हुए को स्मरण कर अब तु स्मरण कर अपने किए हुए को स्मरण कर अथेदानीम मम मष्ययु प्राणोद्यात्मरच्छेद हिवादिदम सर्वात्मकमलमृत सूत्रात् प्रतिप्यता मृति वाक्यशेष लिंगम चेदम ज्ञानकम संकृत उत्क्रमति अब मुझे मरने वाले मार्ग मगयाचन सामथ्या अथेदम शरीरम अग्नौतम भस्मांतम भू जात अब मुझ मरने वाले का वायु प्राण अपने आध्यात्मिक परिक्चेद को त्याग कर अधिदेव रूप सर्वात्मक वायु रूप अमृत यानी सुत्रात्मा को प्राप्त हो इस प्रकार इस वाक्य में प्रतिपद यह क्रिया पर जोड़ लेना चाहिए यहाँ यह समझना चाहिए कि ज्ञान और कर्म के संस्कारों से युक्त यह लिंगदेव उत्क्रमण करे क्योंकि श्रुति से मार्ग की याचना की गई है तथा अब यह शरीर अग्नि में होम कर दिए जाने पर भस्म शेष हो जाए ओमती यथोपासनम ओम प्रतीकात्मकवाद सत्यात्मक अग्नख्यम ब्रह्म भेदो नोच्य हे क्रतो संकल्पात्मक स्मर जन्म स्मर्तव्यम तस् कालोय प्रत्युपस्थित स्मर एवंत काल भावित कृतमग्रे स्मर अ बाल्य प्रभृतुष्ठिम कर्म तच स्म क्रस्म कृतम स्मरेती पुनर्वचन आदरा ओम ऐसा कहकर यहाँ उपासना के अनुसार सत्य सत्यस्वरूप अग्निसंजक ब्रह्म भी अभेद रूप से कहा गया है क्योंकि ओम उसका प्रतीक है क्रतो संकल्पात्मक मन तो इस समय जो मेरा स्मरणीय है उसका स्मरण कर अब यह उसका समय उपस्थित हो गया है अतः तो स्मरण कर बाल्यावस्था से लेकर इतने काल तक मैंने जिस कर्म का पहले अनुष्ठान किया है उसका भी स्मरण कर क्रतोस्मर कृतम स्मर वहाँ स्मरण पद की पुनरुक्ति आदर के लिए है पुनरल मंत्रेण मार्गम याचते पुनः दूसरे मंत्र से मार्ग की याचना करता है अग्ने नय सुपता राय असमान विस्वाण देव वयुरा विद्वान योध्यस्म झुराण मेढो भुजिष्ठां ते नम उम हे अग्नि हमें कर्म फल भोग के लिए सन्मार्ग से ले चल हे देव तू समस्त ज्ञान और कर्मों को जानने वाला है हमारे पाशंडपूर्ण पापों को नष्ट कर हम तेरे लिए अनेकों नमस्कार करते हैं हे अग्ने नय गमय सुपथा सुपथ शोभन सुपथेति सुपथेतिशेषण दक्षिण मगनर्थ निर्मणों हम दक्षिण मार्गेन ना, गतागतलक्षणे नाथ तो, याचे तां पुनः पुनर्गमना पुनर्गमनागमनवर्जि शोभन पथा नय राय धनाय कर्मफलभोगा असमान यथोक्त फल विशिष्टान विश्वाणी सर्वाणि हे देव वयुना कर्माणी प्रज्ञानी वान हे अग्ने मुझे सुपथ अर्थात सुंदर मार्ग से ले चल जहाँ सुपथा यह विशेषण दक्षिण मार्ग की निवृत्ति के लिए है मैं आवागमन रूप दक्षिण मार्ग से उग गया हूँ अतः तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि यथोक्त कर्म फल विशिष्ट हम लोगों को हमारे संपूर्ण कर्म अथवा ज्ञानों को जानने वाले हे देव तू राय धन के लिए अर्थात कर्म फल भोग के निमित्त पुनः पुनः आने जाने से रहित शुभ मार्ग से ले चल किंच योधि वियोजय विनाशय अस्मदअस्मत् जुह्राण कुटि वंचनात्मक पपा पापम ततो वयम विशुद्धा संत इष्ट प्राप्सम इतप्राय कि वयम ते न शक् परिचर्याम कर्त भूयिषा बहुतरां ते तोभ्यम नम उक्ति नमस्कार वचन विधेम नमस्कारेण परिचरेमर्थ तथा तु हमसे कुटिल अर्थात वंचनात्मक पापों को योधि वियुक्त कर दे यानी उनका नाश कर दे तब हम विशुद्ध होकर अपना इष्ट प्राप्त कर लेंगे यह इसका अभिप्राय है किंतु इस समय हम तेरी परिचर्या अर्थात सेवा करने में समर्थ नहीं हैं अतः हम तेरे लिए बहुत सी नम उक्ति यानी नमस्कार वचन विधान करते हैं अर्थात तो नमस्कार से ही तेरी परिचर्या करते हैं ग्रंथार्थ विवेचन अविद्या मृत्युम तीर्थ विद्या मृतमस्नुते विनाशेन मृत्युम तीर्थ संभुत्या मृतमस्नुते अविद्याम से मृत्यु को पार कर विद्या देवता ज्ञान से अमृत प्राप्त करता है विनाश कार्य ब्रह्म की उपासना से मृत्यु को पार कर असंभूति अव्यक्त की उपासना से अमृत लाभ करता है श्रुआ के कैचि संशयम कुरंती अतः तन निराकरणार्थम संक्षेप तो विचारण ऐसा सुनकर कुछ लोगों को संशय हो जाता है अतः उसकी निवृत्ति के लिए हम संक्षेप से विचार करते हैं त्र तब्त कि संशय उच्यते उच्य अच्छा तो यहाँ किस निमित्त को लेकर संशय होता है इस पर कहते हैं विद्या विद्याशब्देन मुख्या परमात्मा विद्यवक कस्मा गृह्य अमृतवच पूर्वपक्ष यहाँ शब्द से मुख्य परमार्थ विद्या तथा अमृत शब्द से अमृतत्व ही क्यों नहीं लिया जाता नुक्ताया परमात्मद कर्मण विरोधा विरोधा समुच्चयुपत्ति सिद्धांति ऊपर बतलाई हुई परमार्थ विद्या और कर्म का परस्पर विरोध होने के कारण उनका समुच्चय नहीं हो सकता सत्यम विरोधस्तु नाव विरोधा विरोधय शास्त्र यथा यहादुष विद्योपाशनच शास्त्र प्रमाणक तथा तद्रोधा विरोधा भी यथा चिंसयासर्वा भूतानीति शास्त्रवगत पुनः शास्त्रे नैव बाध्यते धरे बाध्यतेध्वरे हिंसादिति हिंस्यादीति विद्या अपि विद्यो विद्या विद्याकर्मणोच समुच्चयः पूर्वपक्ष ठीक है परंतु इनका विरोध या अविरोध तो शास्त्र प्रमाण से ही सिद्ध हो सकता है अत यहाँ शास्त्र विधि होने के कारण इनका विरोध नहीं जान पड़ता जिस प्रकार अविद्या का अनुष्ठान और विद्या की उपासना शास्त्र प्रमाण से सिद्ध है उसी प्रकार उनके विरोध और अविरोध भी है जैसे सभी प्राणियों की हिंसा न करें जब आज शास्त्र में जानी जाती है और फिर यज्ञ में पशु की हिंसा करें इस शास्त्र विधि से ही बाधित भी हो जाती है वैसे ही विद्या और अविद्या के संबंध में भी हो सकता है और इस प्रकार विद्या तथा कर्म का समुच्चय हो जाएगा ना दूर मेंते विपरीते विसूची अविद्या या च विद्या है सिद्धांते नहीं क्योंकि श्रुति कहती है जिनकी गति भिन्न भिन्न है वे विद्या और कर्म सर्वथा विपरीत है विद्या चा विद्याम चेति वचनाल इति चेत किंतु विद्याम चा विद्या च चा इस वाक्य के अनुसार इन दोनों का अविरोध है न न हेतुस्वरूप फल विरोधात विद्या विद्या विरोधा विरोधयो विकल्पासभवाद समुच्चय विधा अविरोध एवेती चेत पूर्वपक्ष चे। विद्या और अविद्या तथा विरोध और अविरोध इनमें विकल्प तो हो नहीं सकता क्योंकि विद्या अविद्या तथा विरोध अविरोध ये सिद्ध वस्तुएं हैं जो बात पुरुष के अधीन होती है अर्थात जिसे पुरुष कर सकता है उसी में विकल्प भी हो सकता है जैसे सूर्योदय के अनंतर हवन करें। इस विधि में यह विकल्प हो सकता है कि सूर्योदय से पहले करें या पीछे परंतु सूर्य है इस बात में सूर्य है या नहीं ऐसा कोई विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि सूर्य का होना या ना होना किसी पुरुष विशेष के अधीन नहीं है तथा इनके समुच्चय का विधान किया गया है इसलिए इनका अविरोध ही है ऐसा माने तो ना सह संभवानुपत्ते सिद्धांति नहीं क्योंकि इन दोनों का साथ रहना संभव नहीं है क्रमेणकाश्रिएय साम विद्याद्य चेत यदि ऐसा माने कि विद्या और अविद्या क्रम से एक आश्रय में रहने वाली है तो न विद्योत्पत्तौ अविद्या ह्यस्तवाद तदाश्रिए अविद्यापत्ते है ना नजग्नुष्ण प्रकाशचे विज्ञानोत्पस्श्रिए तदुत्पन्न तस्श्रिए स्थित अग्नि अकाश वेतवत्शयोग यवाणी भूतानी आत्म वा भूतानि भूद्भिजानत तो मोह कोकप्य सोक अविद्या शोकमोहाद्यसंभवश्रुते अविद्यासंभवात्पादान से कर्मणोप्यनुपत्तिम अभोचाम। सिद्धांति नहीं क्योंकि विद्या के उत्पन्न हो जाने पर अविद्या का नाश हो जाता है और फिर उसी आश्रय में अविद्या की उत्पत्ति नहीं हो सकती अग्नि उष्ण और प्रकाश स्वरूप है इस ज्ञान के उत्पन्न होने पर जिस अग्नि आश्रय में यह उत्पन्न हुआ है उसी में अग्नि शीतल और अप्रकाशमय है ऐसा अज्ञात नहीं हो सकता अधिक क्या इस विषय में उस पुरुष को कोई संदेह अथवा भ्रम भी नहीं हो सकता ज्ञानी के लिए शोक मोहादि को असंभव बताने वाली जमिन सर्वाणी भूतानी आत्मय व भूतभिजानतः तत्र को मोह का शोक एकत्व अवश्यतः इति श्रुति से इस श्रुति से भी यही सिद्ध होता है इस प्रकार अविद्या के असंभव हो जाने पर उसके आश्रय से होने वाले कर्म भी नहीं हो सकते यह बात हम पहले ही कह चुके हैं अमृतम अश्नुत इत्यापेक्षिक विद्या शब्देना परमात्मा विद्याग्रहणे हिणमयनेगाचन अनुपन्नम सिया तस्मासनिया समुच्चय न परमात्मा विज्ञाने नेती यथास्मा व्याख्यात एवं मंत्रणाम मंत्रणार्थ अर्थम येतु परम परम्यते यहाँ जो कहा गया है कि अमृत को प्राप्त होता है सो सापेक्षित आपेक्षित अमृत समझना चाहिए यदि विद्या शब्द से परमात्म विद्या ली जाए तो हिरणमयन इत्यादि मंत्रों से मार्गादि की याचना नहीं बन सकती इसलिए यहाँ उपासना के साथ ही कर्म का समुच्चय किया गया है परमात्म ज्ञान के साथ नहीं इस प्रकार इन मंत्रों का वही अर्थ है जैसा कि हमने व्याख्यान किया है ऐसा कहकर हम विराम लेते हैं इति इतिमद परमहंसपरिव्रजकाचार्य श्रीशंकर भगवत कृताविशावाोपनिषद भाष्यम संपूर्णम हरि हरिओं तस्थ ओम पूर्णश् पूर्णमादाज पूर्ण विवाह शिष्यते ओ शांति शांति शांति